रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक तीसरा भाग इकतालीस में जब अरदेसर जी इंग्लैंड में थे तब उन्हें प्रख्यात रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप से नवाजा गया उनका नाम प्रभावशाली लोगों ने प्रस्तावित किया था। इन में से दो लोग बाद में इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष बने, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष बना और एक रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष बना आजकल रॉयल सोसाइटी की छवि प्रख्यात वैज्ञानिकों के एक संगठन की है परंतु 20वीं शताब्दी के शुरू में रॉयल सोसाइटी प्राकृतिक इतिहास के जिज्ञासु संभ्रांत लोगों का एक क्लब भी थी ये लोग गणित और अभियांत्रिकी को अच्छी तरह से जानने वाले अथवा प्रायोगिक दर्शन शास्त्र की विभिन्न शाखाओं में दक्ष थे उस समय के मान्यताओं के अनुसार सोसाइटी ने खरसेदी को एक कुशल अभियंता और विज्ञान के प्रसारक के रूप में देखा होगा रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप खरसेद जी के लिए महज एक व्यक्तिगत उपलब्धि ही रही इस खिताब से ना तो उनके देशवासी प्रभावित हुए और ना ही उनकी कोई पेशेवर उन्नति हुई इस बीच वे बम्बई वापस लौटे और जब 1 अप्रैल इकतालीस को उन्होंने नया कार्यभार ग्रहण किया तो कई यूरोपीय अफसर उनके अधीन थे अरदेसर जी पहले भारतीय थे जिनके नीचे गोरे लोगों ने काम किया उनके स्टाफ में एक मुख्य सहायक चार गोरे फोरमैन 100 गोरे अभियंता और बॉयलर मेकर तथा 200 हिंदुस्तानी कारीगर थे उनकी नियुक्ति से कई गोरे लोगों को ईर्ष्या हुई अंग्रेजों की तरफदारी करने वाले अखबार बॉम्बे टाइम्स ने उनकी नियुक्ति का अनुमोदन नहीं किया उसने लिखा चाहे वह कितना भी पढ़ा लिखा और योग्य क्यों न हो फिर भी हमें संदेह है कि किसी भी हिंदुस्तानी में इतनी सक्षमता होगी कि वह बॉम्बे स्टीम फैक्ट्री जैसे संस्थान की कमान संभाल सके, जिसमें उसे बहुत से अंग्रेजों का निरीक्षण और नियंत्रण करना होगा परंतु खरसेत जी ने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया अठारह में वे अमेरिका गए वहाँ उन्होंने लकड़ी काटने की कुछ मशीनें खरीदी और उन्हें बम्बई भेजा उस समय अमेरिकी लोग भारतीयों के बारे में किस तरह रूढ़िगत ढंग से सोचते थे यह उस परिवार के एक सदस्य के लिखे इस संस्मरण से स्पष्ट होता है जिसे मिलने एक दिन वे गए थे उस समय के विदेशी मेहमानों में हमें सबसे ज्यादा चकित किया छींट के कपड़े की ऊंची टोपी पहने एक असली जीते जागते पारसी ने जिसे हमारे एक मित्र चाय पर हमारे घर लाए मेरे लिए यह एक नई बात थी कि अग्नि का एक उपासक साधारण लोगों की तरह चाय पी सकता था पर वही एक सीधा सादा शेर था और नरमी से दहाड़ा उसने और की तरह ही डबल रोटी और मक्खन खाया और चाय पी उसने बंबई में अपनी जिंदगी के बारे में हमें कई रोचक कहानिया सुनाई मुझे याद है कि हम बहुत स्पष्ट ढंग से बोल रहे थे मानो हम किसी बच्चे से बात कर रहे हों। और उसने हमारे प्रश्नों के उत्तर बहुत मध्यम संभ्रांत और संस्कारित आवाज में दिए उसकी अंग्रेजी हम लोगों की अंग्रेजी से कहीं बेहतर थी